विवेकानंद साहित्य स्फुट विचार पुण्य वह है जो हमारी उन्नति में सहायता करता है और पाप हमारे पतन में मनुष्य तीन प्रकार के गुणों से निर्मित है पार्श्विक मानवीय और दैवी जो तुम में दैवी गुण बढ़ाता है पुण्य है और जो तुम में पशुता बढ़ाता है वह पाप है तुमको पार्श्विक वृत्ति कर मनुष्य बनना चाहिए अर्थात प्रेम में और उदार तुमको और भी ऊपर उठना चाहिए और शुद्ध आनंद सच्चिदानंद अदाहक अग्नि के समान अद्भुत प्रेम में किंतु मानवीय प्रेम की दुर्बलता से रहित दुख की भावना से रहित बनना चाहिए भक्ति के दो भाग हैं वैधि और रागानुगा वैधि भक्ति वेदों की शिक्षा के पालन में निशंक विश्वास है रागानुगा भक्ति पाँच प्रकार की है पहला शांत जैसे कि ईसा के धर्म द्वारा निदर्शित है दूसरा दास्य जैसे कि राम के प्रति हनुमान की निदर्शित है तीसरा सख्य जैसे कि श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन की भक्ति द्वारा निदर्शित है चौथा वात्सल्य जैसे कि वसुदेव जी की श्री कृष्ण के प्रति निदर्शित है पांचवा मधुर पति पत्नी की जैसे कि श्री कृष्ण और गोपिकाओं के जीवन में है केशव चंद्र सेन समाज की एक अंडवृत्त से तुलना करते थे ईश्वर केंद्रीय सूर्य है समाज कभी सूर्य से सबसे सबसे दूरी के बिंदु पर होता है कभी सूर्य के निकटतम बिंदु पर एक अवतार आता है और उसे सूर्य के निकटतम बिंदु पर ले जाता है तब वह फिर लौट आता है एक ऐसा क्यों होता है मैं नहीं कह सकता अवतार की आवश्यकता क्या है सृष्टि करने की ही आवश्यकता क्या थी उसने ईश्वर ने हम सबको पूर्ण क्यों नहीं बनाया यह सब लीला है हम नहीं जानते मनुष्य ब्रह्म हो सकते हैं पर ईश्वर नहीं यदि कोई मनुष्य ईश्वर बना है मुझे उसकी सृष्टि दिखाओ विश्वामित्र की सृष्टि उनकी अपनी कल्पना थी वह विश्वामित्र की नियमानुसार चलती यदि कोई सृष्टिकर्ता बन जाए तो नियमों के संघर्ष के कारण संसार का अंत हो जाए संतुलन इतना सुंदर है कि यदि तुम अणु तुल्य भारता को भी बाधा पहुंचाओ तो समस्त संसार का अंत हो जाएगा महान व्यक्ति हो गए हैं ऐसे महान कि कोई संख्या या मानवीय अंकगणित उनके और हमारे बीच के अंतर का वर्णन नहीं कर सकती पर ईश्वर से तुलना करने पर वे केवल जामिति बिंदु मात्र थे निश्चिम से तुलना करने पर हर वस्तु न कुछ के समान होती है ईश्वर से तुलना करने पर विश्वामित्र क्या है केवल एक मानवीय कीट मात्र पतंजलि आध्यात्मिक और भौतिक क्रम विकासवाद के सिद्धांत के पिता हैं सामान्यतः प्राणी परिवेश की अपेक्षा दुर्बल होता है वह अपने को समायोजित करने के लिए संघर्ष करता रहता है कभी कभी वह अति समायोजित कर लेता है तब संपूर्ण शरीर भिन्न जोनि में परिवर्तित हो जाता है नंदी एक ऐसे मनुष्य थे जिनकी पवित्रता इतनी महान थी कि मानवीय शरीर उसे धारण करने में असमर्थ था इसलिए वे परमाणु एक देव शरीर में परिवर्तित हो गए